दर्शन के पश्चात जगत जगतजन्य की चिन्मय मूर्ति के सदा सर्वकाल अखंड दर्शन के लिए उनके हृदय में प्रचंड उद्वेग हुआ करता और वे असह्य वेदना से संज्ञारहित हो जाते ऐसे समय उन्हें माता की उस वरा भय करा चिन्मय मूर्ति के दर्शन होते और वह उन्हें तरह तरह से सांत्वना देती जगन माता के प्रथम दर्शन के पश्चात सदाधर शास्त्रोक्त विधि निषेध की सीमा का अतिक्रमण कर मानो असीम भाव समुद्र में निमग्न हो गए अब उनके लिए भवतारिणी की प्रतिमा पाषाण में ही नहीं रह गई वह तो जीती जागती जगत जननी थी वह उनके साथ बातचीत करती उनकी पूजा ग्रहण करती उनका निवेदित भोग सचमुच खाया करती विधिवत पूजा से संपूर्णतया भिन्न उनकी इस भावमयी पूजा को अनाचार समझकर काली मंदिर के कार्यकर्ताओं ने मंदिर के मालिक रानी राजमणि के दामान मथुर बाबू से उनके विरुद्ध शिकायत की परंतु जब मथुर बाबू ने स्वयं आकर गदाधर की इस भावमयी पूजा को देखा तो वे मुग्ध हो गए और गदाधर के प्रति उनका आकर्षण गंभीर श्रद्धा में परिणित हो गया क्रमशः नाना प्रकार से गदाधर के दिव्यत्व का परिचय पाने के फलस्वरूप मथुर बाबू अंत तक उनके भक्त और सेवक बने रहे गदाधर सुदीर्घ बारह वर्ष तक अविरत कठोर साधना करते रहे प्रथम चार वर्ष के साधन काल में वे केवल अपनी तीव्र व्याकुलता के सहारे जगत जननी पर अपना समस्त भार सौंप कर चल रहे थे और एकमात्र इस व्याकुलता के बल पर ही उन्हें जगत जननी के दर्शन हुए थे श्री जगदम्बा के दर्शन होने के बाद अपने कुल देवता रघुवीर के दर्शन की इच्छा उनके मन में उदित हुई और वे दास्य भक्ति की भाव साधना में डूब गए इस समय उनकी अवस्था हनुमान जी की तरह हो गई और उन्हें सीता जी के दर्शन हुए भाव भक्ति के प्रगल वेग के कारण गदाधर के शरीर में अनेक अद्भुत लक्षण उत्पन्न हुए उनके शरीर में असह्य दाह होने लगा आँखों से नींद उड़ गई उनके आचार विचारों को देख लोगों को लगता कि उन्हें उन्माद हो गया है पर वह तो दिव्य उन्माद था उसी समय काम कांचना शक्ति को पूर्णतया नष्ट करने के लिए उन्होंने अद्भुत साधनाएँ की और उस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि अनजाने में भी यदि पैसे का स्पर्श हो जाता तो उनके हाथ पर टेढ़े मेढ़े हो जाते और श्वास बंद हो जाता धातु के बर्तन का कहीं स्पर्श हो जाता तो बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा होती पतित स्त्रियों में भी उन्हें जगन माता का ही रूप दिखाई देता अहंकार को निर्मूल करने के लिए वे अपने हाथ से भिखारियों की जूठन साफ करते उनका प्रसाद ग्रहण करते निम्न श्रेणियों के लोगों के शौचालय को साफ करते इस प्रकार अहम भाव को पूर्णतया नष्ट कर वे जगदम्बा के हाथ के यंत्र स्वरूप बन गए उस समय उनका मन ही उनके गुरु का काम कर रहा था बाह्य गुरु कोई नहीं थे उनके शरीर के भीतर से उन्हीं के जैसा दिखाई देने वाला एक युवक सन्यासी बाहर प्रकट हो उन्हें हर विषय में उपदेश दिया करता बाद में भैरवी ब्राह्मणी तोतापुरी आदि गुरुओं ने आकर उन्हें वही उपदेश दिए साधना के प्रथम चार वर्षों के अंतिम भाग में उन्हें श्री चैतन्य और नित्यानंद के दर्शन हुए तथा वे दोनों उनके देह में समा गए इधर जब माता चंद्रामणि के पास यह समाचार पहुंचा कि गदाधर को निमाद रोग हो गया है और वह मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो वे बेचैन हो गई उन्होंने गदाधर को कमार बुलवा लिया और उनके उन्माद के चिकित्सार्थ शांति स्वस्थ्यन झाड़ आदि नाना उपाय करने लगी कांवार आने के बाद गदाधर भूतिरखाल और बुधई मोड़ल के शमशान में जाकर साधना करते धीरे धीरे जगन के अबाधित अविरत दर्शन और नाना प्रकार की लीलाएं आदि देखने के फलस्वरूप गदाधर के बाह्य अवस्वस्थता कुछ कम हुई वे परिवार के लोगों और मित्रों के साथ पूर्ववर्त मधुर आचरण करने लगे इस समय चंद्रमणि तथा रामेश्वर ने परामर्श कर गदाधर का विवाह कर देने की ठानी वधू की खोज चल रही थी ऐसे समय गदाधर ने स्वयं ही कह दिया कि इधर उधर, उधर खोज करना वृथा है जयराम बाटी के रामचंद्र मुखर्जी के घर कन्या पहले से ही चिन्हित हो चुकी है और वास्तव में उसी कन्या के साथ सन अठारह ईस्वी के मई माह में गदाधर का शुभ विवाह संपन्न हुआ गदाधर की उम्र उस समय साढ़े तेईस वर्ष की थी और बधु शारदा मणि के साढ़े पाँच वर्ष विवाह के पश्चात कई दिन तक कामारपुकुर में ही रहने के बाद गदाधर दक्षिणेश्वर आए और फिर से काली माता की पूजा करने लगे पुनः उनका उन्माद भाव बढ़ गया और सारे शरीर में पुनः विलक्षण दाह और बेचैनी होने लगी आंखों की पल के झपकती न थी मथुर बाबू ने चिकित्सा कराई किसी वैद्य ने कहा उन्हें तो उन्माद दिव्य उन्माद हुआ है वह योग प्रसूद व्याधि है इसी समय 1861 सौ प्रारंभ में रानी रासमी स्वर्ग सिधारी और इसके कुछ दिनों बाद योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर आगमन हुआ ये उच्च कोटि की शादी थी और देवी के आदेशानुसार गदाधर को तंत्र साधना कराने आई थी गदाधर के भीतर भाव महाभाव आदि देख उन्होंने ही उन्हें सर्वप्रथम अवतार कोशिश किया एवं प्रसिद्ध पंडितों की सभा कराकर शास्त्र वाक्यों का प्रमाण देते हुए इस तथ्य को प्रतिपादित किया उन्होंने अद्भुत दैवीय उपाय द्वारा गदाधर के गात्रदाह को दूर किया जगत जनने की अनुमति लेकर गदाधर ने भैरवी ब्राह्मणी के निर्देशानुसार जैसा शास्त्र तंत्र साधना आरंभ की पंचवटी के नीचे तथा उससे कुछ दुर्बिल्व वृक्ष के नीचे दो पंच मुंडयुक्त वेदियाँ बनवाई गई ब्राह्मणी दिन भर इधर उधर घूमती हुई तंत्र साधना के लिए आवश्यक विभिन्न दुष्प्राप्य वस्तुओं का संग्रह करती और शाम होते ही गदाधर से साधना करवाती ये साधनाएं अत्यंत कठिन और गूढ़ थीं इन्हें करते हुए गदाधर ने इतने तन गदाधर इतने तन्मय हो गए कि महीनों उन्हें दिन और रात का भी पता नहीं रहा कितने ही दिव्य दर्शन अलौकिक अनुभूतियाँ एवं सिद्धियाँ उन्हें प्राप्त होती रहीं क्रमशः चौंसठ प्रकार के तंत्रों में विहित सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर उन्होंने तंत्र शास्त्र की प्रमाणिकता सिद्ध कर दिखाई और इस प्रकार उसकी महिमा बढ़ा दी तंत्रोक्त शक्ति साधना में सिद्धि प्राप्त करने के बाद गदाधर के मन में वैष्णव मत की साधना करने की इच्छा उत्पन्न हुई इसी समय संभवतः अठारह ईस्वी में जटाधारी नामक एक रामायत पंथी साधु दक्षिणेश्वर में आए उनके पास रामलला बाल रामचंद्र की एक अष्ट धातु निर्मित छोटी सी मूर्ति थी और भी सदा अत्यंत निष्ठापूर्वक उसी की सेवा में निमग्न रहते भक्त युक्त अंतकरण से तन्मय हो राम की पूजा सेवा करते हुए जटाधारी बाबा को अनेक दिव्य दर्शन आदि होते इस समय गदाधर स्वयं को जगदम्बा की दासी या सखी मानते हुए उनकी पूजा सेवा में मग्न थे रामलला की बाल मूर्ति को देख